अयमेक विशेष अस्वाकक्ष शक्य प्राए मंत्रु शब्द ब्राह्मणवन्नति विवरणवाक्यम ब्राह्मणमें किंचिल के, के ब्रुवते कि विवरणवाक्यम ब्राह्मणमी की वक्त नक्य है यथा अत्रैव प्रजापतिर्जया प्राजच्छत। प्राजच्छत् पदनाज्ये ढुतस्मैभिषः समनमन्त सर्वाः स बभूवा इत्यत्र अय छन्दोबद्धोऽपि मन्त्रः शैली च प्रजापतिर्जया निन्द्राजवृष्णे प्राजच्छत् अन्यदा तु यत्र यत्र मन्त्राणां व्याख्यानं भवति तत्र ईदृशी शैली लक्ष्यते अंत्रस्व साइली अस्वाक सह कस्न विशेष अच्छा अस्वाक अन्शेष अक्ष्य से दर्श्च पूर्णमास वर्त दर्शस्स यद्य दर्श्च पूर्णमासो पक्षात पृथकोरयागोर तन्नाम तथापि दशपूर्णमासौ कालौ कर्मणि वा इति भाष्ये उक्तम् एवञ्च कालोऽपि अनेन लक्ष्यते अमावास्या पूर्णिमा इति कालद्वयम् अनेन लक्ष्यते अनेन ज्ञायते क्वचित, यस्मिन् काले यत्कर्मविहितं तत्कर्मवाचकपदं तत्कालं लक्षयति श्रुतौ इति कश्चन अनेन ज्ञायते एवमेव बृहच रथंतरची देश आभ्याम सर्वेशाप्रहणमी की व्याख्यात इदमी लक्ष्यकस्मा श्रुत ये शब्द यद प्रतिद्का प्राधान्य तलक्षीता तल अर्थना गमका कशन निष्कर्ष अक्य अस्मन्नवाके तृतीय विशेषोस्त विशेष मंत्रण जयसा विनगेदनुवाकतब्राह्मणाण माण स्पर्धम नीते हों तव्या पुस्पर्धति सलु इमं होमंतिे स्पर्धम एक हेतव्या इंद्र खलु पिस्पर्धिषु प्रजापते एक मंत्रं ल जय ला तस्मा स्पर्धम एक हेतव्याशोरवंत्र तस्वीर ज्ञाए थे किंतु गृह्यकर्मसु एक सृद्ध्यथ स्रवेण जयादि होम क्ये संकल्प क्रीय से एक सब्ध्येण जयादिम केन युषीये तस् कर्मण समि सैत्तद जयादि पदेन जयसंका राष्ट्रभस्या होम जयादि होमं के तत्र किं बीजम् एतत्कर्मसमृद्ध्यर्थं श्रवेण जयाति होमं करिष्ये इत्यत्र किं मूलम् इति चेत् अग्रे ब्राह्मणे देवावै यद्यज्ञे कुर्वता इति ब्राह्मणे येन कर्मणे र्त्सेत् तत्र होतव्या आह इत्युक्तं येन कर्मणा ईर्त्सेत् रुद्धिम् इच्छेत् येन कर्मणा रुद्धिमिच्छेत् तस, एते तस्ते होमा कर्तव्या कर्मणे त्र होतव्या कर्म करता कं तैयं चेत त्राह्मण कथय देवा वय वै कुरुवता, तदसुरा अकुर्त ते अभ्याता कर्म आसीत आर्ध्यत तत्राण कर्म न तदाध्यत तस्त अयेष देवा येन येण कर्मा अठंजाभूता असुरा तेन रूपेण कर्मा अत प्रयतंते क्वचित् अत्रैव तृतीयकाण्डे अन्यत्र देवाः अग्निष्ठोम अग्निष्टोमम् अनुष्ठातुं प्रवृत्ताः अग्निष्टोमम् अनुतिष्ठामः इति बहिः प्रकटय्य दर्शपूर्णमासौ अन्वतिष्ठन् इति गुप्ततया इति तृतीयकाण्डे अन्यत्र पठ्यते यथा तेषाम् अवगतिर्नः स्यात् असुराणामिति यत्र यत्र इदञ्च वाक्यं श्रुतौ बहुत्र भवति देवावै यद्यज्ञे अकुर्वत तदसुराः अकुर्वत अनुसरा असुराः अपि अकुर्वता इति कर्मणि अनुष्ठितेऽपि देवैः ऋद्धिः यदा न प्राप्ता तदा एतान् मन्त्रान् अवम् अवलम्ब्य तैः समृद्धिः प्राप्ता तस्मात् यः अन्यः अनुष्ठाता ईर्त्सेत् सः एतान् होमान् कुर्यादिति तेन ब्राह्मणेन ज्ञायते तथा प्रथमाक स्पर्धम एतव्यार्त्से तोतव्यांत्र होम से दर्शि अन तथा अग्निर्भूताना मंत्राण्ड हा दर्शिता हा। ही, इती। के तत्र के इती मंत्र दर्शिता अग्निर्भूतापति सामोज्येष्ठा अस्वाक्र होतव्या होतव्या प्रश्ने जयसंकमसाध्या होमा अभ्याथानंत्र होमा राष्ट्रभत्सका होमा अभी ते या होमा हो अ होतव्या तगृह्य त्रोतव्या कि स्पर्धम होतव्यांशस्तु पूर्व पठिता स्पर्धम अभ्यास हामा तथा राष्ट्रपति काना जिज्ञा उदेति कुत ब्राह्मणे देवासुरा संयत्ता आसनि ब्राह्मण भागे तज्जया नंजगत्ग्रस्पर्धम नैते हो तव्या आहस्पर्धिषोस्त जगस मंत्रे होम न राष्ट्रभुत सामान मंत्राण अभ्याता प्रतीयते परंतु अग्रे तैर भी होम कर्तव्य निर्द्य से अनिर्भूताना अभ्यातानहोमः अभ्यातानहोमार्थं मन्त्राः केवलं निर्दिष्टाः न ब्राह्मणांशः तत्र अस्ति तस्मिन् अनुवाक्य